छांदोग्योपनिषद शांक्याखंड सौ वा संबंधी उपाख्यान साम संबंधी व उद्गी स्त बकोदा भो ग्लाबो वा मैत्रेय स्वाध्याय तदन अब के लिए अपेक्षित शव उद्गीत का आरंभ किया जाता है वहां प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में दल्व का पुत्र बक अथवा मित्रा का पुत्र ग्लाव स्वाध्याय के लिए गांव के बाहर जलाशय के समीप गया अतीतें खंडे ना प्राप्ति निमित अकष्टावस्थोष तो पर्युषित भक्षण लक्षणा मूदित्यन्न लाभाय अथान शव स्विदृष्ट उद्गी उदानम सामा प्रस्तूयते अतीतखंड में अन्न की अप्राप्ति से होने वाली उच्छिष्ट और परिषदभासी अन्नभक्षण रूप कष्टमयी अवस्था का वर्णन किया गया था वैसी अवस्था की प्राप्ति न हो इसलिए अब इससे आगे अन्न प्राप्ति के लिए सौभ स्वानों द्वारा देखे हुए उदगी उद्गान शाम का आरंभ किया जाता है एतत्रह किल एक बकोन नामभसापत्यम दाल्भो ग्लावो व नाम मित्रायाश्चापत्यम मैत्रेय व शब्दार्थे दुष्यायणसो वस्तु विषय क्रियास्वीव विकुपत्माग्रोव इदी स्मृति दृश्य से चोभय पिंडभाक् बद्धिवादिशा वा शब्द स्वाध्यायाथ स्वाध्या कर्त ग्रा ब विक्त का का प्रसिद्ध है कि बक नामक का पुत्र अथवा ग्लाव नामक मैत्रीय मित्र का पुत्र स्वाध्याय करने के लिए ग्राम से बाहर उद्राज एकांत देश में स्थित जलाशय के समीप गया यहाँ शब्द और के अर्थ में है अवश्य ही वह द्वामुष्यायन है क्योंकि वस्तु के विषय में क्रियाओं के समान विकल्प होना संभव नहीं है द्विनामा द्विगोत्र इत्यादि वाक्य स्मृति में प्रसिद्ध भी है जिस गोत्र में पुत्र उत्पन्न होता है और जहां वह धर्म पूर्वक गोद लिया जाता है उन दोनों का उससे पिंड ग्रहण करना लोक में भी देखा ही जाता है अथवा उदगीत विद्या में बद्धचित्त होने से ऋषियों में अनादर होने के कारण का प्रयोग स्वाध्याय के लिए किया गया है चकारेति उद्रज प्रतिपाल चकारति देको सा ऋषि सोजगी ऋषे स्वाध्यायकरण काम एक्शत उद्वराज और प्रतिपाल्यान प्रतिपालंच इन क्रियाओं में एक वचन होने से सिद्ध होता है कि यह एक ही ऋषि है तृतीय मंत्र में कथित स्वानों के उद्गीत काल की प्रतीक्षा करने से तात्पर्यतः लक्षित होता है कि ऋषि का स्वाध्याय करना अन्य की कामना से है तस्मी स्वा श्वेत प्रादुर्बह तमय स्वाना उपसमे दौरन्न धो भगवान आगायत्वम इति उसके भगवा एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ उसके पास दूसरे कुत्तों ने आकर कहा भगवन आप हमारे लिए अन्न का आगान कीजिए हम निश्चय ही भूखे हैं स्वाध्यायेन न तोषिता देवतर्सी स्वरूप गृही स्वा श्वेत मृत तदनुग्रहा तमन्ने स्वाना प्रादुर्बूव प्रादुचकार स्वान्न उपेत्यो चुम नगवागन निष्पादय स्वाध्याय से संुष्ट हो उस ऋषि के निमित्त उस पर अनुग्रह करने के लिए कोई देवता या ऋषि श्वान रूप धारण कर श्वेत कुत्ता बनकर प्रकट हुआ उस श्वेत कुत्ते से दूसरे छोटे छोटे कुत्तों ने समीप आकर कहा भगवान आप हमारे लिए अन्न का आघान कीजिए अर्थात आघान के द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिए मुख्य प्राणम वागा प्राण मनम्न भुज स्वाध्याय परिताषिता संतोनगृहणी यूरेनम स्वरूपम आदाएति युक्तमेव प्रतिपत्तम् असनायाम वै वा इति अथवा मुख्य प्राण से भ्वागाग्रौ प्राणों से इस तरह कहा क्योंकि मुख्य प्राण के पीछे अन्य ग्रहण करने वाले भ्वागा गौण प्राण उसके स्वाध्याय से संतुष्ट हो स्वान रूप धारण कर उस पर अनुग्रह करे ऐसा मानना उचित ही है अवश्य हमें असन भोजन की इच्छा है अर्थात हम निश्चय ही भूखे हैं है प्रात मैत्रेय प्रतिपाल चकार उनसे उस श्वेत स्वान्न ने कहा तुम प्रातः काल यही मेरे पास आना तब दाल बक अथवा मैत्रीय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता रहा एव मुक् स्वा श्वेत उवाच कांसुन्स्म देशे मामाम प्रातः प्रातः काल उपसमीयाते दैर्घम छांदस छांदसम प्रमाद प्रमादाठो प्रातः काल कर्णम तत्काल एव कर्तव्यापराेना मुख्यात ऐसा कहे जाने पर श्वेत कुत्ते ने उन छोटे छोटे कुत्तों से कहा तुम प्रातःकाल इसी स्थान पर मेरे पास आना समीयात इस क्रियापद में दीर्घपाठांदस है अथवा प्रमा प्रमाद के कारण है प्रातःकाल की जो नियुक्ति की गई है वह उसी समय उद्गान की कर्तव्यता सूचित करने के लिए अथवा मध्यान्होत्तर काल में अन्नदाता सूर्य उद्घाता के सम्मुखी रहती यह सूचित करने के लिए है तथा ह बको ग्लावो वा वैत्रेय ऋषि प्रति पाल प्रतीक्षण तब दाभ्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थान पर प्रति प्रतीक्षा करता रहा यह इसका तात्पर्य है तेह यथ्वे बहिस्पमान्यम हा, सर्पती हा, चक्रु उनको जिस प्रकार कर्म में बहिस्व मान स्तोत्र से स्तमन करने वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार भ्रमण किया और फिर वहां बैठकर इनकार करने लगे स्वान ते स्वान तत्रगम्य ऋषे समथ्वे कर्मा बन स्त्रोत्रेण तो उद्घातपुर संरब्धा संलग्ना अन्योन्यम मुखे नार्योन पुछं गृहत्वा स्रीपुरा सृप्तवत पिभ्रमण करतवंत संसृप्प्त समुपिश्योपिष्ट चक्रंतों ने वहां उस ऋषि के आकर जिस प्रकार कर्म में स्तमन करने वाले उद्गाता लोग एक दूसरे से मिलकर चलते हैं उसी प्रकार मुंह से एक दूसरे की पूछ पकड़कर सर्पण परिभ्रमण किया उन्होंने इस प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहां बैठ कर किया पुत्रों द्वारा किया हुआ हिंकार ओ मदा मो पिबा मो देवरुण प्रजापति सविता न मिहा हरदन्नपते अन्निहा हरा अरोमिति ओम हम खाते हैं ओम हम पीते हैं ओम देवता वरुण प्रजापति सूर्यदेव यहाँ अन्न लावे हे अन्नपते यहाँ अन्न लावो अन्न लावो ओम ओम दामोम पिबामोम देव द्योतनाथ वरुण वर्षनाथ जगत प्रजापति प्रजानाथ प्रजानाम सविता उच्य पदित्योन्न हरदार ओम हम खाते हैं ओम हम पीते हैं ओम आदित्य ही द्योतनशील होने के कारण देव जगत की वर्षा करने के कारण वरुण प्रजाओं का पालन करने से प्रजापति तथा सबका प्रसविता होने के कारण सविता कहा जाता है इन के कारण ऐसे गुणों वाले वे आदित्य हमारे लिएनरप्युचु सम हेन्न पते स ही सर्वस्या प्रसवित नातक बिना प्रसुतम अन्नम मात्रम अपि जायते प्राणिनाम ही हे अन्नपते अभ्यास प्राणीनाथ ओमिति इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने फिर भी कहा वही तू हे अन्नपते संपूर्ण अन्न का उत्पत्ति करता होने के कारण वही अन्नपति है क्योंकि उसके पाक बिना उत्पन्न हो जाने पर भी प्राणियों के लिए अणुमात्र उत्पन्न नहीं होता अतः वह अन्नपति है ए अन्नपते तो हमारे लिए यहां अन्नला, आहार इस शब्द की पुनरावृत्ति आदि के लिए है ओमित यह पद उपासना की समाप्ति सूचित करने के लिए है ये छांदोग्योपनिषदि प्रथमाध्याय द्वादश भाष्यम संपूर्णम